अथर्व वे दिया के उपनिषद इसमें पूर्व पक्ष ने शंका आरम्भ किया कि अव्याकृत को प्राण शब्द से कैसा कहते हैं सिद्धांती उत्तर दे दिया कि प्राण बंधन ही सौम्य मन तो यहाँ इस शिक्षातों के वाक्य में प्राण शब्द से अव्याकृत को कहा गया मन शब्द से जीव को कहा गया जीव का आश्रय ईश्वर ही है तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये वाक्य छांदो के उपनिषद में जहाँ प्रकरण है सदैव सौम्य विदम अग्र आसित वहाँ सत सब शब्द से तो शुद्ध ब्रह्म को कहा गया था सिद्धांत कहता है कि नैस भाष्य में कहा वो सद शब्द से वहाँ शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहा गया क्योंकि बीजात्मक आगे जगत की सृष्टि सृष्टि करने वाला है इसलिए वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है वो तो कारण ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म है हाँ, अगर सिद्धांति आगे कहता है कि शुद्ध ब्रह्म में शब्द की प्रवृत्ति निमित्त नहीं होने से शुद्ध ब्रह्म को कहने के लिए कोई शब्द व्यवहार नहीं हो पाएगा जैसे हम घट शब्द व्यवहार करके घट अर्थ का ज्ञान करा देते हैं किसी को बता देते हैं कि यह घट है इसी प्रकार की ऐसा कोई शब्द नहीं है जो शब्द प्रयोग करके हम दूसरों को ब्रह्म ऐसे ज्ञान करवा देंगे शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है नहीं होने से सदैव सौम्य इदम अग्रासित वहां सदपद से शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहा जाता है और अगर शुद्ध ब्रह्म को कहना वहां अभिप्राय होता तब कैसा कहते हैं उसके लिए भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहते हैं यदि निर्बीज विवक्षि ब्रह्म अभवष्य ने यवाचो निवर्तनते इति विदिताद अगर रूप विवक्षित होता सदैव इदम् वहां अगर रूप कहना चाहिए होता तो रूप एक नव टिप्पणी दे दिए निरुपाधिस्व उपाधि शुद्ध चैतन्य अगर शुद्ध चैतन्य को कहना अगर उनका विवक्षा होता और का प्रयोग करते हैं अर्थात तो विवक्षा नहीं है अगर ऐसा होता तो शब्द प्रयोग करते नेति नेति, न इति इति अर्थात जितने सारे उपाधिग्रस्त पदार्थ है व्याकृत पदार्थ नाम रूप वाले पदार्थ वो सबका निषेध करके वो ब्रह्म शुद्ध को कहना चाहिए अथवा दूसरा ये नेति नेति बृहदारण्य ने करता अथवा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन सा सह आनंद ब्रह्मणों विद्वान न विभेती कुतश्चन इस प्रकार की ये तैत्रीयोपनिषद का वाक्य है अथवा अन्य अन्यदेव तद ये अथवा विदिताषद का वाक्य है तथा तद, तद्रह्म तद, तद, तद, तद, तद, तद, विदिता अथवा अविदिता अन्य देव ये जो ब्रह्म है वो विदित और अविदित ये दोनों से अन्य है पूरा समग्र जो भी हम जान पाते हैं उसका तीन भाग से बांट दिया जा सकता है कुछ है कि हम जानते हैं और कुछ है जो हम नहीं जानते हैं जैसे पृथ्वी का 50 किलोमीटर अंदर में क्या है वो हम नहीं जानते हैं तो और कुछ कितने क्या पदार्थ है हम नहीं जानते हैं तो बंटी गया दो चीज कुछ जानते हैं बाकी कुछ नहीं जानते तो ये दोनों को छोड़कर के और एक चीज रहा जो कि हम मैं बोल करके कहते हैं ये मैं हम जानते हैं वो भी नहीं है हम नहीं जानते हैं ये भी नहीं है मैं को अर्थात हर कोई जो कहता है मैं उस मैं को जानता है नहीं जानता है, जानते है। नहीं तो कैसे कहेगा मैं हूँ चाहे जगत नहीं हो कि मैं नहीं ये तो कभी घटेगा ही नहीं तो मैं को जानता है तो कहीं जानता है इसलिए अज्ञात से भिन्न हो गया जगत दो प्रकार बंट दिया एक ज्ञात एक अज्ञात मैं को जानता है इसलिए अज्ञात नहीं है अज्ञात से भिन्न हो गया जैसे घट को भिन्नत्व न जानता है ऐसे में भिन्न तव न जानता है जैसे कहते हैं असौ घट असौ सूर्य तो अयम पर्वत भिन्न जानता है ऐसे मैं को भिन्न रूप से जानता है नहीं जानता है विषयत्व नहीं जानता है इसलिए कहेंगे ये ज्ञात नहीं है जो ज्ञात होता है हमसे भिन्न ज्ञात होता है ये जो मैं है वो भिन्न अज्ञात नहीं है और अज्ञात भी नहीं है इसलिए ये जो आत्म तत्व है वो ज्ञात अज्ञात ये दोनों से अलग है अन्य देव तद तद अर्थात ब्रह्म आत्म तत्व तो अविदिता अविदिता दोनों से भिन्न है इसी प्रकार की अवक्षत इस प्रकार कहना चाहिए था अगर निरूपाधि रूप ब्रह्म का कहना होता तो ऐसे शब्द व्यवहार करता नेति नेति यथो तो वाच निवर्तन थे अन्य देवत विदिता अथवादिता दिखी इस प्रकार के निषेध मुख से कहना चाहिए था क्योंकि ब्रह्म को विधि मुख से कहेंगे तो सीधा शब्द से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है वाच्य नहीं है वो इस प्रकार की कहना चाहिए था टीका में न केवल निरूपाधिक निर्विशेषं ब्रह्म बांग अगोचरि श्रुतेरव निर्धार्य थे किन्तु स्मृतेर अति आह ब्रह्म का निरुपाधिक निर्विशेष रूप बांग मनसोर अगोचरम इति वाक मनसे इस प्रकार के हो जाएगा data, और मनस होने से आगे अचतुर अचुरचतुर से उसको समान शांत अच प्रत्यय हो जाता है अचतुर विचतुर स्त्री पुंसु और डोहर का सामो आगे बाघ मन है तो अच प्रत्यय हो जाने से बांग मनस तो आगे फिर षष्टी दिवोचन होने से बांग मनसो हो नहीं तो बांग मनसो हो ऐसे होना चाहिए समाशांत तो अच प्रत्य हुआ। बांग मनस अगोचरम इति श्रुते रेव निर्धार्यते केवल श्रुति के, के द्वारा ये बात नहीं कहा जाता है कि निर्विशेष निरूपाधिक ब्रह्म वाणी मन का अगोचर अगोचर अभिषय वाणी मनो इसको विषय नहीं कर पाएंगे वाणी मनो इसका विषय नहीं कर पाएंगे का अर्थ है कि वाणी जन्य शब्द जन्य, जन्य ज्ञान का विषय नहीं है हम कहते हैं शब्द का विषय एक शब्द उच्चारण कर दिया घ अ ट असर्ग ये जो शब्द का विषय क्या है कहते हैं कंबुग्रीवादी मन ये शब्द का कैसे विषय हो गया विषय केवल ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष इसी का विषय होता है तो इस शब्द का विषय कैसे कहते तो हैं शब्द जन्य ज्ञान का विषय को शब्द का विषय कहा जाता है इसी प्रकार के आगे कहते हैं कि मन का विषय नहीं होता है मन का विषय अर्थात तो मन जन्य ज्ञान का विषय को मन का विषय कहते हैं तो यहाँ वांग मन वाणी और मन का विषय नहीं है अर्थात इसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है कहीं आता है कि मनोसा सा एव इधम आपतव्यम आप तो नेह नान मन के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए और यहाँ कहते मन का अगोचर है इस प्रकार की वाक्य मिलता है तो जिसको जैसा रुचि ऐसा ग्रहण कर लेता है तो जहा कहा जाता है कि मन का विषय नहीं है ब्रह्म अर्थात अशुद्ध मन का विषय नहीं होगा जहाँ कहा जाता है कि मन के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होगा वहां कहा जाता है शुद्ध मन। शुद्ध मन अर्थात ये मल विक्षेप रहित मन उसके द्वारा केवल श्रुति के द्वारा ये बात नहीं कहा जाता है कि निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म ये वाणी मन का विषय नहीं होगा फिर और किसी द्वारा कहते हैं किन्तु स्मृत अपी स्मृति से भी पंचमी है स्मृति से भी ये बात कहा जाता है भाष्य में न ना सत नाश दुच्यते त्रयोदश अध्याय में ज्ञेय यवक्षा अमृतम अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन नाश दुच्यते ये त्रयोदश अध्याय का द्वादश श्लोक होगा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये त्रयोदश अध्याय का द्वादश श्लोक वो ब्रह्म सत भी नहीं है असत भी नहीं है ब्रह्म सत सत्थ, सच्चिदानंद आनंद कहा जाता है यहाँ सत्य विषय है विद्यमान वस्तु जब इंद्रिय ग्राह्य होता है हम उसको कहते हैं घट सन और घटो अगर सामने में नहीं है हम अभी हैं कि घटो नास्ति जहाँ इंद्रिय ग्राह्य विषय को अस्थि शब्द से कहा जाता है उसी को यहाँ इस श्लोक में सत शब्द से कहा गया है नहीं कि जो परमार्थिक असत ब्रह्म वो वो नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ कहते हैं वो ब्रह्म सत्य नहीं है असत नहीं है तो यह असत शब्द से जो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जिसको हम लोग अस्थि बोल करके कह देते हैं और असत शब्द से वो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु वर्तमान नहीं है नास्ति घटो नास्ति तो ये सत और असत शब्द से जो कि ज्ञ वस्तु का विद्यमानता अविद्यमानता इसको कहा जाता है स्मृते इस प्रकार की जाता है टीका में किंच कार्यजातम प्रति कि बीजभूतरहित शुद्धवकरणे ब्रह्म विवक्षितेत सता सौम्य तदा भवति इति जीवा पुनरुत्थन न उपपद्यते दृश्यते चुनरुत्थान अगर शुद्ध ब्रह्म इस प्रकरण का इस प्रकरण अर्थात छांदोग्य प्रकरण जब जिसका अभी विचार चल रहा है अगर वहाँ शुद्ध ब्रह्म का बात होता तो कार्य जातम प्रति बीजभूत जो अज्ञान अज्ञान से रहित है जो शुद्ध ब्रह्म अज्ञान रहितया तो शुद्धत्वन एवं अश्विन प्रकरणे अश्विन अर्थात छांदो के प्रकरण में अगर विवक्षित होता तो तब क्या होता तरी सता सौम्य तदा संपन्नो भवति वही प्रकरण में छोक्य में ये वाक्य भी है तदा तदा सुसुप्त काल में है सौम्य उदालक श्वेत केतु को संबोधन करते हैं पुत्र को तो हे पुत्र तदा सुसुप्त सता सद्ब्रह्म के साथ संपन्नो भवति एक ही भूत हो जाता है तो उस समय में सत के साथ एक हो जाता है अगर वहा सत शब्द से निरूपाधिक शुद्ध ब्रह्म को कहा जाता तब निरूपाधिक शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो जाने के बाद जीवान पुनरुत्थान न उपपद्यते। शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा तो फिर और क्यों आना है नहीं आएगा न उपपद्यते। और दृश्य थे तो पुनरुत्थान फिर जीव जब सुसुद्धि में सो जाते हैं फिर बाद में पुनरुत्थान फिर जगते हैं नहीं जगते हैं, जग जाते हैं अगर शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा फिर आएगा फिर नहीं आना चाहिए अगर कहेंगे कि आप अगर डब्बा का ढक्कन खोल करके उसको जल था और उसका ढक्कन खोल करके आप गंगा जी में डाल देंगे फिर जो जल वो डब्बा में था फिर दोबारा उसको ले आएंगे नहीं, नहीं लाएंगे अगर आप ढक्कन को बंद करके डालेंगे फिर आप ला सकते हैं तो इसी प्रकार की यह कहते हैं अगर शुद्ध ब्रह्म में एक हो जाएगा फिर पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए किंतु दिखता है तेना सबलम एवं ब्रह्म अत्र विवक्षितम इतिहा सबलम सबलम अर्थात सुपाधिक ब्रह्म अत्र अर्थात छांदोग्य में यहाँ विवक्षित ये जानना चाहिए सबल ब्रह्म ही अर्थात सोपाधि ब्रह्म वहाँ छांदोग्य में जो प्राण ही सौम्य मनो कहा गया तो वह सबल ब्रह्म का बात हुआ है अच्छा पूर्व सिद्धांत अभी दूसरा बात और कह रहा है निर्विज निर्विजतया भाष्य में है निर्बीजतया चेत सती लीना सुसुप्ति प्रलयो पुनरुत्थान अत्त्पत्ति सै निर्बीत चेत अगर शुद्ध ब्रह्म में सती सती अर्थात ब्रह्मणी सत ब्रह्म सती निर्बीजतया अगर सती ब्रह्मणी लीना लीना सपन्ना सुसुप्ति प्रलयो सुसुप्ति प्रलय अवस्था में अगर ये सब जीव निर्बीज ब्रह्म में अगर लीन हो जाएंगे तो पुनरुत्थान अनुपपत्ति अनुपत्ति फिर पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए अच्छा तो पूर्व पक्षी इसके ऊपर टीका में कह रहे हैं सुसुप्त सुद्धे ब्रह्मणी संपन्ना नाम पुनरुत्थान मोक्ष अनुपत्ति दोषम आह सुसुप्ति इत्यादि में शुद्ध ब्रह्म में संपन्न होने पर पूर्व पक्षी कहा कि वह शुद्ध ब्रह्म का बात है सुसुप्ति में शुद्ध ब्रह्म में एक हो जाता है सिद्धांतिका कहा की शुद्ध ब्रह्म में एक हो जाएगा तो फिर और दुबारा आएगा नहीं अगर शुद्ध ब्रह्म में एक होगा सुसुप्ति में और दोबारा आ जाएगा तो जो ज्ञानी है जिसका मोक्ष हो जाता है वो शुद्ध ब्रह्म में एक होता है अगर सुसुप्ति से शुद्ध ब्रह्म के साथ एक होने के बाद भी फिर आएगा तो ज्ञानी भी मुक्त होने के बाद फिर फिर आ जाएगा तो ये दोष होगा सुसुप्त आदव शुद्ध ब्रह्मणी संपन्ना नाम पुनरुत्थान अगर हो जाएगा तो मोक्ष अनुपत्ति क्योंकि मुक्त को भी फिर आना पड़ेगा शुद्ध ब्रह्म में एक होने के बाद इसी को भाष्य में कहते हैं मुक्ता नाम च पुनर अगर शुद्ध ब्रह्म में सुशुक्ति में एक हुआ फिर आ गया तो मुक्त होने के बाद भी फिर जन्म हो जाएगा तो फिर और मुक्ति का क्या लाभ हुआ इसके ऊपर पूर्व पक्षी अभी करता है न तेसाम पुनरुत्थान सिद्धांत कहता है कि मुक्तों का भी पुनरुत्थान हो जाएगा पूर्व पक्षी कहता है कि उनका पुनरुत्थान नहीं होगा क्यों नहीं होगा हेतु तो भाव पुनर्जन्म का क्या कारण है कुछ वासना है अविद्या है अविद्या होने से आगे काम हो, काम होने से कर्म करेगा कर्म करने से हो संस्कार होगा संस्कार फिर भोग फल भोग कराने के लिए आगे वासना ये सब धर्मा धर्म आगे जन्म होगा तो पूर्व पक्षी कहता है कि आप दोष देते हैं सुश्रुति में ब्रह्म में एक हो जाएगा और फिर आगे उठेगा तो मुक्तों को भी ब्रह्म में एक होने के बाद फिर पुनर्जन्म हो जाएगा किन्तु तो मुक्तों को पुनर्जन्म नहीं होगा क्योंकि हेतु अभाव हेतु है अज्ञान अविद्या अविद्या नहीं होने से मुक्तों को पुनर्जन्म नहीं होगा पूर्व कहता है सिद्धांत कहता है कि अगर मुक्तों को पुनर्जन्म नहीं होगा सद्ब्रह्म में एक होने के बाद तब सुषुप्ता प्रलीना च न तरी पुनरुत्थान मुक्त शुद्ध ब्रह्म में एक हुआ तब दोबारा नहीं आएगा तो सिद्धांत कहता है कि फिर जो सुसुप्त अवस्था में गए अथवा जब प्रलय होता है उस समय में जब सब एक होते हैं आप कहते हैं वहां भी शुद्ध ब्रह्म में एक होगा तो उनका भी पुनरुत्थान नहीं होगा क्यों नहीं होगा हेतु तो भाव से तुल्यत्व शुद्ध ब्रह्म में एक तो तभी हो पाएगा अविद्या अगर नहीं रहा तो ज्ञान शुद्ध ब्रह्म में एक हो जाता है क्योंकि अविद्या नहीं रहा अगर आप कहेंगे सुसुप्ति में भी शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो जाता है अर्थात अविद्या नहीं रहता तो अविद्या नहीं रहना सुसुप्ति में भी हुआ और ज्ञानी के लिए भी हुआ आप कहेंगे ज्ञानी नहीं आएगा तो अर्थात वाला फिर क्यों आएगा क्योंकि दोनों का समान है शुद्ध ब्रह्म में एक हुआ है क्योंकि शुद्ध ब्रह्म में तभी एक हो पाएगा जब अविद्या नहीं रहेगा तो दोनों में तो अविद्या नहीं रहना यह समान हो गया तो अगर ज्ञानी नहीं आएगा तो फिर सुसुप्ति वाला भी नहीं आना चाहिए अगर आप कहेंगे सुसुप्ति वाला तो आएगा शुद्ध ब्रह्म में एक होने के बाद भी सुसुप्ति वाला आएगा तो ज्ञानी को भी आना पड़ेगा ये दो बराबर हो जाएंगे हेतु अभाव से तुल्य मुक्त और सुसुप्त में हेतु अभाव बीज अभाव ये दोनों में तुल्य है भाष्य में कहते हैं बीजाभाविशेषा दोनों में बीज का अभाव बीज अविद्या अज्ञान का अभाव दोनों में बराबर है अज्ञान का अभाव क्यों हुआ कहते दोनों शुद्ध ब्रह्म में एक होते हैं शुद्ध ब्रह्म में वही एक हो पाएगा जिसमें अविद्या नहीं है सुसुप्त में अविद्या रहने से शुद्ध ब्रह्म के साथ एक नहीं होता कारण ब्रह्म के साथ एक होता है बीजा भाव आगे ये प्रकरण विचार पूरा हुआ अर्थात तर... सुसुप्ति अवस्था में प्राण अभ्याकृत अर्थात व्यष्टि समष्टि यह सब एक है और व्यष्टि समष्टि का जो साक्षी है वो भी एक है उपाधि भी एक है उसमें तो अभिमान करने वाला भी एक ही है आगे टीका में ननु अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम संसारस्य से नास्ति नास्ती कहता है कि सुसुप्ति अवस्था में एक अविद्या है जिसके चलते प्राज्ञ अव्याकृत अवस्था होता है पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा कोई अविद्या है ही नहीं अनिर्वाच्य अविद्या अनिर्वाच्यम अज्ञानम सब समान समानाधिकरण है जिसको अविद्या तो नहीं अनादि अनादि अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम जो अज्ञान है वो अनादि है और अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य अनिर्वाचनीय तो इसका निर्वचन नहीं कर सकते निर्वचन अर्थात तो शब्द के द्वारा जिसका निश्चय रूप निर्धारण हो जाएगा इसको कहा जाएगा अनिर्वचनीय जैसे जो सत्य है ब्रह्म वो कब असत हो जाएगा नहीं। कभी नहीं होगा और जो बंध्या पुत्र असत है असत अर्थात तो किसी काल में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रमाण से ग्रहण नहीं होना इसको असत कहते हैं अर्थात जिसको कभी किसी ने जाना ही नहीं उसको असत कहा जाएगा बंध्यापुत्र कब असत नहीं रहेगा सर्वदा असत रहेगा तो ब्रह्म सद है तो सद रहेगा और पुत्र असत है तो असती रहेगा ये मतलब उभय अंत दृष्ट तत्व तो की तो ये ये दोनों का अंत अंत अर्थात निर्णय ये निर्णय इसी प्रकार हुआ है सत्य तो सती है असत असती तो है ये दोनों को छोड़कर के बाकी जो है वो कभी इसी प्रकार रहेगा ऐसे नहीं कह देगा कहते जो घट है घट को हम कहते हैं घट असन तो ये जो घट है ये सर्वदा घट रूप से रहेगा ऐसा कह देंगे नहीं कह पाएंगे इसलिए इसको आप सत्य नहीं कह पाएंगे क्योंकि अगर आप उसको भी मुसल प्रहार होने से अभी मृत्यु का परिणत हो जाएगा तो इसके लिए इसको सत्य कैसे कहेंगे परिवर्तन हो गया तो किंतु घट को आप असत कह देंगे क्योंकि ये इंद्रिय के द्वारा किसी काल में किसी के द्वारा ग्रहण हो रहा है होने से असत नहीं होगा तो इसलिए घटो असत नहीं हुआ और सत्य सत चार्णी चार्णी चार्णी भी नहीं, नहीं हुआ सत सत्य जिस रूपों से निर्धारण हुआ है वो रूप उसका विविचार नहीं होना चाहिए सर्वदा रहना चाहिए घटो सत्य नहीं है क्योंकि उसका रूप व्यभिचार हो जाता है असत भी नहीं है क्योंकि ग्रहण हो रहा है इसको सत असत दोनों नहीं कहा जाता है सद के द्वारा कहा जा सकता है तो निर्वचन हो गया निरूपण हो गया यही इसका स्वभाव है स्वरूप है असत शब्द के द्वारा कहा जाएगा तो यह भी निरूपण हो गया किंतु ये जो बाकी सद असत को छोड़ के बाकी जो रह गया इसका निरूपण नहीं हो पाएगा सद भी नहीं कह पाएंगे असत भी नहीं कह पाएंगे इसी को कहा जाता है अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय जो अज्ञान है वो संसार का बीज जो सिद्धांत कह दिया जो सुसुप्ति में रहता है पूर्व पक्षी कहता है कि नास्ति है वो तो भवति अगर अज्ञान बोलकर के कोई पदार्थ होता तो ब्रह्म का विशेषण होता तथा तो ब्रह्म तो चैतन्य अज्ञान विशिष्ट होकर के जगत का उत्पत्ति करेगा इस प्रकार की होता किन्तु यह ही नहीं तो ब्रह्म का विशेषण कहा बनेगा अच्छा वहाँ सद असत का अर्थ अलग है वहां सद अर्थात इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ और अभी अस्ति जिसको हम अस्ति शब्द से कहते हैं घटो अस्ति उसको वहां सत शब्द से कहा गया घटो नास्ति उसको वहां असत शब्द से कहा गया अर्थात इंद्रिय इत्यादि के द्वारा ग्राह्य किसी प्रमाण से ग्रहण होता है और अस्ति का विषय है अस्ति बुद्धि विषय इस प्रकार की त्रयोदश तो अध्याय का बात है तो वहां देख लेंगे वो भाष्य में वो बात स्पष्ट करते हैं तो वहां सत शब्द से अस्थि प्रत्यय विषय और असत अर्थात नास्ति प्रत्यय विषय घटो नास्ती इसको असत कर दिया गया वहां वहां शब्द का अर्थ हो गया माया विशिष्ट ब्रह्म और जब आ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वहाँ सत्य शब्द का अर्थ है शुद्ध भ्रमण तहाँ अर्थात तो प्रकरण में अलग अलग जगह में प्रयोग हो जाएगा न असत वो अच्छा किस जगह में गीता का बात है न न न सतन नही असत्य नहीं हाँ जो सत्य नहीं है असत नहीं है वो ब्राह्मण है वो ईश्वर है क्योंकि वहाँ सदैव आगे कहते फिर नाम रूपा नाम रूप नाम रूपेण व्याकरवाणी आगे है नाम रूप का व्याकरण होगा नाम रूप का व्याकरण होगा तो शुद्ध ब्रह्म नहीं है अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपेण ना, नाम नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा है अच्छा आगे टीका में अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्यवात जो जहाँ अज्ञान पूर्वपक्ष कह रहा है कि जहां अज्ञान शब्द व्यवहार होता है वहां अज्ञान शब्द से किसको कहा जाता है अग्रहण अग्रहण दो नंबर टिप्पणी ज्ञान प्रागभाव घट होने से पहले घट का प्रागभाव है इसी प्रकार की ज्ञान होने से पहले ज्ञान का प्रागभाव है किसी को घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान होने से पहले घट का प्रागुभाव था उसी को ही अज्ञान कह देते हैं एक लोग ये बात कहते हैं वेदांति को आप जो अज्ञान कहते हैं ना वो ज्ञान का प्रागुभाव ही है आपको पहले आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान का प्रागुभाव है उसी को आप अज्ञान कहते हैं ऐसे एक लोग कहते हैं अग्रहण और कोई कहता है कि मिथ्या ज्ञान और कोई कहता है कि मिथ्या ज्ञान का संस्कार इसी को अज्ञान शब्द से कहा जाता है अज्ञान शब्द वाच्यवात इसी को सब अज्ञान शब्द से कहा जाता है ऐसा कोई अनिर्वाच्य अनादि अज्ञान है जो संसार का बीज है ब्रह्म का विशेषण है ऐसा कोई अज्ञान नहीं है पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत कह रहा है ज्ञान दाह्य बीजाभाव ज्ञानक्य प्रसंग जो ज्ञान होने से सिद्धांत कहता है ज्ञान होने से किसका नाश होगा अज्ञान का अगर आप कहेंगे अज्ञान नहीं है ये तो, तो फिर ज्ञान किसका नाश करेगा तो ज्ञान के द्वारा दाह्य जो बीज अज्ञान हो अगर नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान अनर्थ के प्रसंग तो अज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान वृथा है ज्ञान क्या करेगा फिर और कहेंगे की ये अज्ञान होने में क्या प्रमाण है आप खाली कहते हैं कि अज्ञान है उसमें क्या प्रमाण है सिद्धांत कहता है कि इति अग्रहण ग्रहण प्राग्भावरोक्ष्य सीकर्षअभागम्य भ्रांति संस्कार अभावेतर कार्यवाद उपादनापेक्षा तद, तद, तो तद उपादानत्वेन अनादि अज्ञान सिद्धि अज्ञो अहम अज्ञान अपरोक्ष मैं अज्ञानी हूँ इसी प्रकार के अज्ञान सबको स्पष्ट होता है किसी को पूछा जाएगा आप उत्तर मेरु देखे हैं अब क्या कहेंगे नहीं देखा है उत्तर मेरु नहीं देखे हैं ऐसे आपको पता चलता है ना तो उत्तर मेरू का अज्ञान है तो ये पता चलता है नहीं तो कैसे कहता है कि मेरे को उत्तर मेरू का अज्ञान है तो ये अज्ञान प्रत्यक्ष होता है ये साक्षी के द्वारा ज्ञान होता है इसका मेरे को अज्ञान है ये पता चलता है ये पंचदशी कार्यक्रम श्लोक कहते हैं अज्ञानी विदुषा पृष्ठ कूटस्थम न प्रबुद्ध्य अज्ञानी को अज्ञानी विदुषा के द्वारा विद्वान के द्वारा प्रश्न पूछा गया कूटस्थम न प्रबुद्ध उसको पूछा गया कूटस्थम जाना गया कूटस्थम किन न जाना कुटस्थ क्या चीज है मैं तो नहीं जानता हूं अज्ञानी जो उत्तर देता है कुटस्थ क्या है मैं नहीं जानता हूँ ये अर्थात तो वो उसको देखता है तभी तो, तो कहता है ना अज्ञान क्या चीज है मेरे बुद्धि में नहीं आ रहा था तो अज्ञान को जानता है ये कुटस्थ क्या चीज है मैं नहीं जानता हूँ ये कुटस्थ का अज्ञान को वो जान करके कहता है ऐसा नहीं कि कूटस्थ का मेरे को अज्ञान है नहीं है पता नहीं है ऐसा नहीं है वो जानता है कुटस्थ का अज्ञान है तो वो जान करके कहता है न भाती नास्तिकूटस्थ इति बुद्धवा बदत ये पंच कहते हैं अज्ञानी को जब ज्ञानी पूछता है कुटस्थ जानते हो कहता नहीं जानता हूं अगर मेरे को पता होता कूटस्थ जैसे मैं सामने में घट को देखता हूँ घटो अस्थि घटो भांति इसी प्रकार भी कुटस्थ है और भान होना चाहिए किन्तु मेरे को कुछ पता नहीं चलता है तो ये अज्ञान होता है और पहले पूर्व पक्षी ने कहा था अज्ञान का अर्थ है अग्रहणम मिथ्या ज्ञानम तथा तो तो संस्कार सिद्धांति ये सब का खंडन करता है अग्रहण का अर्थ आपने टिप्पणी में कह दिया था ग्रहण प्रागभाव किंतु ये जो ग्रहण का प्राग भाव है अभाव है वो अपरोक्ष नहीं होता है अभाव का अपरोक्ष नहीं होता है इंद्रिय सनिकर्ष अभाव ये नयायिक लोग कहते हैं कि भूतल में घट नहीं है घट अभाव है घट अभाव ये चक्ष से दिखता है ऐसा नयायिक लोग कहेंगे वेदांति कहेंगे आपका नियम है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष संबंध होने पर पदार्थ दिखेगा तो अभी आपका चक्षु का अभाव के साथ सन्निकर्ष हो जाएगा अगर होगा तो आप अभी बोलिए तो यहाँ भूतलों में क्या क्या अभाव है तो आप सब कहना चाहिए आपका इंद्रिय सब सन्निकर्ष हो जाता है वो नहीं है इसलिए अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होने से अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है और अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है इसलिए अभाव ये जो ज्ञान का प्रागभाव है ये अज्ञान नहीं है क्योंकि अज्ञान का प्रत्यक्ष और अज्ञान का अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है साक्षी के द्वारा किंतु ज्ञान प्रागभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा ये अभाव है अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है वेदांति इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण से जानते हैं तो भिन्न प्रमाण है इंद्रिय सन्निकर्ष अभावत और अनुपलब्धि गम्यवाच ये जो अभाव है वो अनुपलब्धि प्रमाण से जाना जाता है अच्छा। आगे पूर्व पक्षी ने कहा था कि अज्ञान मिथ्या ज्ञान है अज्ञान अग्रहण अज्ञान मिथ्या ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान का संस्कार इसी को अज्ञान कहते हैं सिद्धांत पहले खंडन कर दिया कि अग्रहण अज्ञान नहीं है दूसरा हो गया कि अज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है ये खंडन करेगा उसके लिए कह रहा है भ्रांति तत्कार अभाव इतर कार्यवाद जो भ्रांति ज्ञान है हमको सर्वज्ञ में सर्प ज्ञान हो गया ये कि भ्रांति ज्ञान हुआ तो ऐसा ज्ञान हो रहा है क्या रज्जु अभाव ऐसा ज्ञान हो रहा है क्या उसको सर्प ज्ञान हो रहा है और फिर सर्प ज्ञान का संस्कार हो जाएगा तो ये सर्प का ज्ञान होना सर्प ज्ञान का संस्कार होना ये दोनों में कौन सा अभाव अभाव पदार्थ है निसज़ा अभी सर्प ज्ञान हुआ ये अभाव पदार्थ है और सर्प ज्ञान का संस्कार हुआ ये अभाव पदार्थ है सर्प ज्ञान का संस्कार ये अभाव नहीं ये स्वभाव पदार्थ है क्योंकि ज्ञान हुआ ज्ञान का संस्कार हुआ दोनों भाव पदार्थ जो अभाव पदार्थ होता है उसका कारण अलग जो भाव पदार्थ होता है उसका कारण अलग जो भाव पदार्थ होगा जैसे घट घट के लिए एक उपादान कारण होगा घट का उपादान कारण कौन होगा मिट्टी और घट का एक निमित्त तो कारण कौन होगा फुलाल होगा किंतु घटाभाव है भूतल में घटा भाव है तो ये जो घटा भाव है घटा भाव का कोई निमित्त तो कारण कोई उपादान कारण नहीं चाहिए घट था कोई बालक आया घट को उठा करके ले लिया अब यहाँ घटाभाव हो गया घटाभाव का निमित्त कारण वो बालक हुआ कि घटाभाव का कोई का को उपादान कारण जिससे घटाभाव बनेगा वो नहीं है ऐसा कोई उपादान कारण नहीं है किंतु तो, भाव पदार्थ का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों होगा अभाव पदार्थ का केवल निमित्त कारण होगा प्रयोजक कहते है उसका कोई उपादन कारण नहीं होगा तो सिद्धांति जिसको अज्ञान कह रहा है पूर्व पक्षी अभी कहेगा कि नहीं नहीं वो तो मिथ्या ज्ञान और उसका संस्कार है सिद्धांति अभी कह रहा है कि जो मिथ्या ज्ञान और संस्कार है वो अभाव पदार्थ नहीं है ये भाव पदार्थ है क्योंकि घट हमको सर्प ज्ञान हुआ ये भाव पदार्थ है सर्व ज्ञान का संस्कार हुआ है भाव पदार्थ है जो भाव पदार्थ होंगे उनका दो कारण होगा एक उपादन कारण और एक निमित्त कारण तो ये जो आप अज्ञान शब्द का अर्थ कह देंगे भ्रांति ज्ञान और उसका संस्कार उसका ये भाव पदार्थ होने से उसका एक उपादान कारण होना पड़ेगा अभी आपको सर्प ज्ञान हुआ रज्जु में ये सर्प ज्ञान का उपादान कौन बनेगा शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा कहीं वो तो नहीं, नहीं हो चैतन्य होगा ये तो नहीं होगा इसका उपादन कारण कौन होगा कहेंगे रज्जु hun... सर्प का उपादान कारण बनेगा क्यों तो रज्जु सर्प का उपादान कारण कैसे बन जाएगा तब तो जितने सारे रज्जु है जगत में सब क्या हो जाना चाहिए सर्प <laughs> हो जाना चाहिए रज्जु सर्प का उपादान कारण नहीं होगा और आप अज्ञान शब्द से कहते हैं कि सर्प ज्ञान ये मिथ्या ज्ञान यही अज्ञान है तो ये अज्ञान का उपादान कारण कौन होगा क्योंकि आग... जो सर्प ज्ञान का उपादान कारण कौन होगा क्योंकि सर्प ज्ञान एक भाव पदार्थ है उसका एक उपादन कारण चाहिए आप अज्ञान को नहीं मान रहे हैं कहते अज्ञान तो सर्प ज्ञान है तो अभी सर्प ज्ञान का उपादन कारण कौन होगा रज्जु नहीं होगा चैतन्य नहीं होगा क्योंकि चैतन्य तो असंग है वो तो कुछ नहीं करेगा रज्जु नहीं होगा उपादन कारण तो इसलिए एक अज्ञान को मानना पड़ेगा ये भ्रम ज्ञान और भ्रम ज्ञान का संस्कार ये सब का कारण तु ना एक अज्ञान को मानना पड़ेगा ये सिद्ध करता है भ्रांति तथा संस्कार संस्कारष ये दोनों अभाव है ना अभाव से भिन्न है भ्रांति और भ्रांति का जो संस्कार होता है अभाव से भिन्न है भ्रांति सर्व ज्ञान ये अभाव है अभाव से भिन्न है तो कहते हैं अभाव इतर कार्य ये दोनों अभाव नहीं है अभाव से भिन्न कार्य है होने से उपादान अपेक्षणा ये अभाव से भिन्न कार्य होने से उनके लिए एक उपादान चाहिए और आत्मनश केवल अतद हेतुत्व जो आत्मा है चैतन्य है शुद्ध है वो किसी का उपादान नहीं बनेगा माया अज्ञान नहीं है तो उपादान नहीं बनेगा हेतुत्व इसलिए तद उपादान अनादि अज्ञान सिद्धि इसलिए जो भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान का संस्कार है इसका उपादान रूपेण अज्ञान का सिद्धि होगा अगर अज्ञान नहीं है तो कोई भ्रांति ज्ञान नहीं होगा क्योंकि भ्रांति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है एक कार्य है उसका एक कारण होगा वो कारण कौन होगा कहते हैं अज्ञान रज्जु का पहले अज्ञान होगा रज्जु अज्ञान होने से ही आगे सर्प ज्ञान होगा जिसको रज्जु का अज्ञान नहीं है रज्जु का अज्ञान नहीं है फिर क्या है उसको जिसको रज्जु का ज्ञान है उसको सर्प दिख जाएगा तो इसलिए रजु का अज्ञान पहले हो करके ही आगे सर्प ज्ञान होगा इसलिए जो रजू का अज्ञान हुआ यही अज्ञान ही कारण उपादान कारण सर्प के लिए अज्ञान को मानना ही पड़ेगा अगर अज्ञान नहीं है तो भ्रम ज्ञान होगा ही नहीं क्योंकि अज्ञान ही भ्रम ज्ञान का कारण बनता है उपादान कारण नहीं पूर्व पक्षी कह रहा था सिद्धांत भ्रमण कर दिया ब्रह्म ज्ञान के कार्य है तो अज्ञान होगा अज्ञान से अविद्या ये माया ये सब समान एक ही अर्थ है लेकिन भ्राम, भ्राम भ्राम को भी नहीं नहीं क्या वो मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान भ्रम विपर्य वो सब शब्द अलग प्रयोग होते हैं ब्रांति, भ्रम विपर्य मिथ्या ज्ञान ये सब कार्यो कोटि में अज्ञान अविद्या माया प्रकृति ये सब कारण कोटि में अज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान होगा और कहीं मिथ्या ज्ञान ऐसे शब्द आता है जैसे मिथ्या ज्ञान निमित्त कृत्य आया तो वहाँ मिथ्या च तद अज्ञानम अज्ञान लिया गया वहां मिथ्या ज्ञान ऐसा नहीं हो मिथ्या च तथा अज्ञानम च ये तो कहीं प्रकरण देकर के निर्णय होता है अच्छा यहाँ तक हुआ कि सिद्धांति अज्ञान का सिद्धि किया तर्क देकर के आगे एक अनुमान देता है सिद्धांती इस अनुमान को कहते हैं महाविद्या है ये महाविद्या देते है पर्वतो वनमान धूमा महानस दृष्टान्त किस देते हैं महानस तो महानस तो महा महा तो महा में धूम दिखा देते हैं और बनी दिखा देते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए यहाँ धूमो है बनी है और पर्वत में धूम दिखता है इसलिए वहां भी बनी होना चाहिए तो बन्ही महानस में भी कहते थे बनी पर्वत में भी कहते हैं ये बनी मतलब बन्ही ही है एक ही बनी तो जाति वाला बनी एक ही है इसको कहते हैं सामान्य अनुमान किंतु महाविद्या अनुमान कहेंगे जहाँ दृष्टांत में साध्य अलग प्रकार के दिखाएंगे और पक्ष्य में साध्य को अलग प्रकार के दिखाएंगे इसको कहा जाएगा महाविद्या तो अर्थात ये वेदांति महान अस्त्र है विरुद्ध में वेदांति अभी ऐसा एक अनुमान दे करके प्रमाण करता है कि अज्ञान एक पदार्थ है देखिए अनुमान आगे देता है देव दत्त प्रमाण तो आकार कट जाएगा जी। निष्ठ तो निष्ठा तो है ना वो आकर कट जाएगा देवदत्त प्रमा तनिष्ठ तो तमा प्राग भावादी प्रध्वंसिनी प्रमात्वाज्ञ दत्त प्रमावध ये अनुमान को पहले हम उसका पद सब समझेंगे देवदत्त प्रमा ये प्रमा किसको हुआ देवदत्त को तो ये देवदत्त निष्ठ प्रमा आगे कहते हैं कि तो निष्ठ तत्पद से किसको लेगा पूर्व में जिसको कहा गया देवदत्त? देवदत्त तो देवदत्त निष्ठ ये जो देवदत्त का प्रमा है वो देवदत्त निष्ठ प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त देवदत्त को प्रमा होने से पहले उसका प्रमा प्रागभाव था था प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त और कोई अनादि पदार्थ होना चाहिए देवदत्त में प्रमा होने से पहले उसका प्रमा का प्रागभाव था mm -hmm. उससे अतिरिक्त तो भी और कोई पदार्थ था वो क्या पदार्थ है वे पता नहीं है उससे अतिरिक्त तो और कोई पदार्थ था और वो पदार्थ अनादि है उसका प्रध्वंसिनी होगा कौन देवदत्त प्रमा देवदत्त में प्रमा होने से पहले प्रमा प्राग था उससे अतिरिक्त और भी एक अनादि पदार्थ था वो जो अतिरिक्त तो अनादि पदार्थ था उसका प्रध्वंसी होगा देवदत्त का प्रमा प्रमा होने के बाद उस पदार्थ का वो नाश कर देगा प्रमा प्राग का बात नहीं प्राग भाव का अतिरिक्त तो और एक पदार्थ था उसका नाश करेगा अनुमान देते हैं क्यों करेगा कहते हैं हेतु है प्रमात्वात्थ दृष्टांत देते हैं यज्ञ दत्त अभी दृष्टान्त हो गया यज्ञ प्रमा ज्ञ दत्त प्रमा हो गया दृष्टांत पक्ष क्या हुआ देवदत्त प्रमा तो दृष्टांत हो गया यज्ञ दत्त प्रमा और पक्ष हो गया देवदत्त प्रमा अभी दृष्टांत में पहले हेतु को रखना है हेतु क्या है प्रमात्व अभी यज्ञ दत्त प्रमा जो कि हमारा दृष्टांत है वो यज्ञ का प्रमा एक प्रमा है उसमें प्रमात्व रहेगा अभी दृष्टांत में हेतु रहेगा अभी पक्ष्य में चलेंगे पक्ष्य क्या है तो वो एक प्रमा है देवदत्त प्रमा तो उसमें प्रमा रहे तो रहेगा तो हेतु दृष्टान्त में रहा ना पक्ष में रहा दोनों में रह गया हेतु ठीक हो गया अभी जैसे कहते हैं महानसम में धूम है ना पर्वत में धूम है दोनों में है अभी हम पहले दिखाएंगे की जैसे महानस में बनी दिखाते हैं फिर कहते हैं देखिये जहाँ धूमो है वहाँ बनी को होना पड़ेगा इसी प्रकार के हमारा जो दृष्टांत है यज्ञदत्त प्रमा यहाँ साध्य को दिखाएंगे हेतु तो है साध्य अगर हो जाएगा हमको व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा जहां जहां हेतु रहेगा वहां वहां साध्य <बमा Patreon> रहेगा कभी साध्यों को घटाएंगे ये जो यज्ञदत्त प्रमा है उसमें देवदत्त निष्ठ जो प्रमा प्रागभाव देवदत्त का प्रमा प्रागभाव उससे अतिरिक्त यज्ञ में प्रमा प्राग है यज्ञ दत्त का जो प्रमा प्राग भाव है वो देवदत्त प्रमा प्राग भाव से भिन्न है, है? तो अभी तन निष्ठ तत्पद से देवदत्त देवदत्त निष्ठ प्रमा, प्रमा प्राग भाव से अतिरिक्त यज्ञ दत्त में क्या रहेगा यज्ञ दत्त प्रमा प्राग भाव वो यज्ञ दत्त में रहेगा और जो यज्ञ दत्त में रहने वाला प्रमा प्राग भाव ये प्राग भाव कब से रहता है अनादी वो अनादि भी हुआ तो देवदत्त प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त प्रमा प्रागभाव और अनादि वो अनादि ऐसे वो यज्ञदत्त में भी रहेगा प्रमा प्रागभाव भाव तो और जब यज्ञदत्त का प्रमा हो जाएगा तो यज्ञदत्त का प्रमा हमारा दृष्टांत वाला यज्ञदत्त का प्रमा जब होगा यज्ञदत्त प्रमा प्रागभाव भाव को नाश करेगा करेगा तो होने से यज्ञ दत्ता प्रमा यज्ञ दत्ता प्रमा प्राग भाव को नाश करेगा जैसे हमको घट हुआ घट होने से पहले हमको घट ज्ञान का प्रागभाव था उसका नाश करेगा, नाश करेगा। क्योंकि यहां पूर्व पक्षी है नयाय नयाय कहता है कि अज्ञान कुछ पदार्थ नहीं है प्रागभाव है वह ज्ञान होने से पहले ज्ञान का प्रागभाव है आप ही लोग वेदांति लोग उसको अज्ञान कह देते हैं कोई अज्ञान नहीं हो प्राग भाव ही है तो सिद्धांति अभी न्यायिक को अनुमान दे रहा है इसलिए वो जो मानता है उसी को आधार करके अनुमान देगा mm -hmm. तो न्यायिक मानता है कि प्रमा होने से प्रमा का प्रागभाव का नाश होता है कहता है वेदांती कहता है कि ठीक है यज्ञ दत्त में प्रमा होने से पहले उसका प्रमा प्रागभाव था तो oh. जब यज्ञ दत्त का प्रमा प्राग्भाव देवदत्त तो प्रमा प्राग से अतिरिक्त है तभी तो देवदत्त प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त यज्ञदत्त दत्त प्रमा प्राग भाव अनादि भी है और जब यज्ञदत्त का प्रमा होगा वो यज्ञदत्त का प्रमा प्राग भाव का नाश हो जाएगा ना तो ना। होने से अभी आपका ये व्याप्ति कैसे घटेगा यत्र यमा तम तत्र तनिष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी दृष्टांत में घटा दिया तो यहाँ जब दृष्टान्त में घटाया देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राग से अतिरिक्त से किसको लिया यज्ञदत्त प्रमा प्राग भाव को दिया लिया, लिया। होकर के अभी घट गया अभी दृष्टांत में दिखा दिया कि देखिए हेतु है हे साध्य रहा और पक्ष जो है देवदत्त वहां प्रमा वहा तो है साध्य को भी रहना पड़ेगा पक्ष में साध्य को रहना पड़ेगा और आपका साध्य है देवदत्त प्रमा प्राग से अतिरिक्त तो कोई और पदार्थ तो होना चाहिए जिसको देवदत्त प्रमा नष्ट करेगा प्रागभाव से अतिरिक्त तो देवदत्त में होना चाहिए वो क्या है कहते हैं वही अज्ञान है ये सिद्ध करता है दृष्टांत में घटाने के समय में प्राग को लेकर के घटाया पक्ष में घटाने के समय अज्ञान को लेकर के घटाता है देवदत्त प्रमा प्राग से अतिरिक्त जब दृष्टान्त में गए तो यज्ञ प्रमा प्राग जब पक्ष में चलेंगे तो देवदत्त प्रमा प्राग से भिन्न हो गया देवदत्त में जो ज्ञान वो अनादि है अनाधी। उसको नाश करेगा इसको कहते हैं महाविद्या अनुमान दृष्टांत तो में अलग साध्य प्रागभाव को दिखाया योग्यंत तो तो प्राग भाव पक्ष में जब चले देवदत्त ज्ञान को लिया इस प्रकार के अलग अलग साध्य दिखाना इसको कहते हैं महाविद्या तो आज यहाँ तक इसको फिर कल विचार करेंगे आप लोग इसको जितना अर्थात ये पैषण कर सकते हैं इसको कर लीजिए फिर कल दोबारा विचार करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्ण पूर्ण